श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग तृतीय अध्याय गुरु भाव से तीर्थभ्रमण तथा साधुसंग यद, यद विभूतिमत्सत्व श्रीमदुर्जीतमे वा तदेवावगछ मम तेजोश संभव गुरु भाव की प्रेरणा से भावमुख में अवस्थित श्री रामकृष्ण देव ने कितनी जगह कितने ही व्यक्तियों के साथ कितने प्रकार की लीलाएँ की थी इन्हें संपूर्ण रूप से लिपिबद्ध करना किसी के लिए संभव नहीं इससे पूर्व उनमें से कुछ कुछ घटनाओं का हमने पाठकों से उल्लेख किया है श्री रामकृष्ण देव का तीर्थ भ्रमण भी उसी तरह संपन्न हुआ था अब हम पाठकों से उसी को कहने का प्रयास करेंगे अन्यन्या आचार्य पुरुषों की तुलना में श्री रामकृष्ण देव के जीवन का अद्भुत अभिनवत्व हमने जहाँ तक देखा है श्री रामकृष्ण देव का कोई भी कार्य उद्देश्य रहित या निरर्थक नहीं था उनके जीवन के अत्यंत साधारण दैनिक व्यवहारों की पर्यालोचना करने पर भी उनमें हमें गहरे भाव दृष्टिगोचर होते हैं विशेष घटनाओं का तो कहना ही क्या है साथ ही वर्तमान युग के आध्यात्मिक जगत में ऐसी अघटित घटनाओं से परिपूर्ण एक भी जीवन देखने में नहीं आता है आजीवन तपस्या तथा चेष्टा के द्वारा ईश्वर के के अनंत भावों में से किसी एक भाव की उपलब्धि करना ही मनुष्य के लिए संभव नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में विभिन्न भावों के आधार पर उनकी उपलब्धि तथा दर्शन प्राप्त करना साधना की सहायता से सभी प्रकार के धर्म मतों को सत्य रूप से प्रत्यक्ष करना तथा समस्त मत के साधकों को अपने अपने गंतव्य मार्ग में अग्रसर होने के लिए सहायता प्रदान करना क्या साधारण बात है आध्यात्मिक जगत में इस प्रकार के दृष्टांत देखना तो दूर रहा इससे पहले क्या कभी इस संबंध में कुछ सुना भी गया है प्राचीन युगों में ऋषि आचार्य या अवतारों ने एक एक विशेष भाव रूप मार्ग का अवलंबन कर स्वयं ईश्वर की उपलब्धि करने के पश्चात तत्त्व भावों को ईश्वर दर्शन का एकमात्र मार्ग कहकर घोषणा की थी अन्यन्या विभिन्न भावों का अवलंबन करने पर भी ईश्वर की उपलब्धि हो सकती है इस बात को अनुभव करने का उन्हें अवसर प्राप्त नहीं हुआ था अथवा वे स्वयं उस सत्य को थोड़ा बहुत प्रत्यक्ष करने में समर्थ होते हुए भी इस विचार से कि उसके प्रचार से साधारण लोगों की इष्ट निष्ठा की दृढ़ता घट जाएगी तथा उनकी धर्मोपलब्धि मार्ग में अनिष्ट उत्पन्न होगा उन लोगों ने सबके समक्ष उस विषय को व्यक्त नहीं किया था अतः चाहे जिस भावना से भी उन्होंने ऐसा किया हो इतिहास निसंदिग्ध रूप से इस बात का साक्षी है कि उन लोगों ने अपने गुरुभाव के सहारे एक देशीय धर्म मत का भी प्रचार किया था तथा आगे चलकर उसी के द्वारा मानव मन में विलुप्त ईर्ष्यादि का भी विस्तार हुआ जो समय समय पर अनंत विवाद तथा रक्तपात का भी कारण बना था केवल इतना ही नहीं इस प्रकार परिवर्तन रहित अरुचिकर एक देशीय धर्म भाव के प्रचार से परस्पर विरोधी नाना प्रकार के मतों का उद्भव होकर ईश्वर प्राप्ति का मार्ग इतना जटिल बन गया था कि उसको भेद कर सत्य स्वरूप ईश्वर का दर्शन प्राप्त करना साधारण लोगों के लिए असंभव सा प्रतीत होने लगा था साथ ही जीवित काल को ही सत्य मानने वाला एकमात्र भोग सर्वस्व पाश्चात्य का जड़वाद अपना समय पाकर मानव शिक्षा को माध्यम बनाकर श्री रामकृष्ण देव के आविर्भाव के कुछ काल पूर्व तक प्रबल वेग से भारत में प्रविष्ट हो चपलमती बालकों तथा युवकों के चित्त को कलोषित कर नास्तिकता भोगानुराग आदि नाना प्रकार के वैदेशिक भावों के द्वारा हमारे देश को प्लावित कर रहा था पवित्रता त्याग तथा ईश्वरानुराग के ज्वलंत निदर्शन स्वरूप अलौकिक श्री राम कृष्ण देव के आविर्भाव के द्वारा धर्म की पुनः प्रतिष्ठा न होने से यह दुर्दशा कहाँ तक बढ़ जाती कौन कह सकता है स्वयं के आचरण द्वारा श्री रामकृष्ण देव ने यह प्रमाणित कर दिखाया कि प्राचीन युगों में जितने ऋषि आचार्य तथा अवतार महापुरुषों ने भारतवर्ष तथा देशों में जन्म लेकर जिन जिन भावों का अवलंबन कर ईश्वरोपलब्धि की है तथा धर्म जगत में ईश्वर प्राप्ति के लिए जितने प्रकार के मत का वे प्रचार कर गए हैं उनमें से कोई भी मिथ्या नहीं है प्रत्येक ही मत संपूर्णतया सत्य है विश्वासी साधक तत्वत मार्ग के सहारे अग्रसर हो अब भी उनकी तरह ईश्वर दर्शन कर धन्य हो सकते हैं उन्होंने यह दिखाया कि परस्पर विरोधी सामाजिक आचार व्यवहार रीति नीति आदि को लेकर भारतीय हिंदू तथा मुसलमानों में पर्वत जैसा व्यवधान विद्यमान रहने पर भी दोनों ही के धर्म सत्य हैं। दोनों एक ही ईश्वर के भिन्न भिन्न भिन भावों की उपासना कर विभिन्न मार्गों से अग्रसर हो आगे चलकर उसी प्रेम स्वरूप के साथ प्रेम में एकाकार हो जाते हैं उन्होंने दिखाया कि उस सत्य की आधारशिला पर खड़े होकर ही भविष्य में वे दोनों परस्पर प्रेम लिंगन में आबद्ध होंगे तथा बहुत दिनों के विवाद को भूलकर शांति प्राप्त करेंगे एवं समय आने पर पाश्चात्य देशवासी भी त्याग में ही शांति निहित है इस बात को हृदयंगम कर ईसा द्वारा प्रचारित धर्म मत के साथ भारत तथा अन्य प्रदेशों के ऋषि एवं अवतारों के द्वारा प्रचारित धर्मतों की सत्यता की उपलब्धि कर अपने कर्म जीवन के साथ धर्म जीवन का संबंध स्थापित कर धन्य होंगे परम अद्भुत श्री रामकृष्ण देव के जीवन की विवेचना एवं मनन में हम जितना ही अग्रसर होंगे उतना ही यह स्पष्ट हो जाएगा कि वे देश विशेष जाति विशेष संप्रदाय विशेष या धर्म विशेष की संपत्ति नहीं है शांति प्राप्त करने के लिए एक दिन पृथ्वी की समग्र जातियों को ही उनके उदार मत का आश्रय लेना पड़ेगा भावमुख में अवस्थित श्री रामकृष्णदेव भावरूप से उनके भीतर प्रविष्ट हो समस्त संकीर्णताओं की सीमा को तोड़ फोड़ कर उन्हें अपने नवीन साँचे में ढालकर एक अपूर्व एकता सूत्र में आबद्ध करेंगे